विक्रांत ने जोर से चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े लोग धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़े ओह हो नैनान ने विक्रांत का ये मुंह देख कर अपना सिर पकड़ लिया उसने निराशा से भरे लफ्जों में कहा विक्रांत तुम क्या कर रहे हो तुमको मैंने जो ताइकुआडो का ट्रिक्स सिखाया है उससे लड़ो ना ये पहलवानों की तरह क्यों लड़ रहे हो ऐसा तो तुम कभी ताइक्वांडो नहीं सीख पाओगे लेकिन विक्रांत ने नैना की बातों को अनसुना कर दिया उसने अपने सामने खड़े एक और आदमी के मुंह पर जोरदार घूसा मारते हुए उसका दांत तोड़ डाला और फिर एक आदमी के पेट में जोर की लात मारते हुए उसे जमीन पर धराशायी कर दिया लेकिन यहाँ सिर्फ एक दो लोग नहीं थे बल्कि यहाँ यहाँ काफी लोग विक्रांत से भिड़ने के लिए तैयार खड़े थे कुछ ही देर में विक्रांत को कई सारे लोगों ने घेर लिया और इसी बीच एक आदमी ने तो विक्रांत के चेहरे पर जोरदार पंच भी जड़ दिया आर्म अटैक आर्म अटैक विक्रांत जल्दी पीछे की तरफ मारो नैना ने फिर से विक्रांत को चिल्लाते हुए अटैक कर दिया जिससे उसके पीछे खड़ा आदमी हवा में उछड़ कर दूर जा गिरा लेकिन इसका उसे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ क्यूँकी उसके आगे खड़े आदमी ने विक्रांत की गर्दन को दबोच लिया था और फिर दो तीन लोग मिलकर विक्रांत के ऊपर हमला करने लगे ओह नैना ने ने के, ने के साथ इस ट्रिक की कई बार प्रैक्टिस की थी लेकिन आज जब रियल में उस ट्रिक को अजमाने की जरुरत थी तब वो इसे नहीं कर पा रहा था वो कई बार खुद की बॉडी को तीन सौ साठ डिग्री में घुमाने की कोशिश करता रहा लेकिन फिर भी वो इसे अंजाम नहीं दे सका दरअसल इस वक्त उसे कई लोगों ने एक साथ मिलकर पकड़ रखा था ऐसे में जब विक्रांत को कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने पास जान बचाकर वहां से भाग गया उसके जाने से विक्रांत का शरीर थोड़ा आजाद हुआ और उसने एक और आदमी के पेट में जोर का घूसा मारते हुए उसे दूर फेंक दिया विक्रांत पीछे की तरफ फाइव ओ क्लॉक अटैक करो लाद से मारो नैना ने जब देखा कि कोई पीछे की तरफ से विक्रांत के ऊपर अटैक करने जा रहा था तो वो जोर से चिल्ला पड़ी विक्रांत के भी कानों में जैसे ही नैना की आवाज गई उसने भी फुर्ती दिखाते हुए विक्रांत आगे जाकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा ओह क्या कर रहे हो मैंने तुम्हें कहा पीछे फाइव ओ क्लाक पर लाद चलाओ लेकिन तुम सेवन ओ क्लाक पर अटैक कर रहे हो ओह नैना प्लीज प्लीज तुम चुप रहोगी मुझे लड़ने दो तुम बोल बोल के और मेरा ध्यान भटका दे रही हो विक्रांत ने खुद को संभालते हुए कहा अरे मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ तुम सुनी नहीं रहे हो वरना बहुत आसानी से जीत लोग तो हो रही है तुमको इंस्ट्रक्शन देकर मैं तुम्हें बैटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ समझे नैना ने जवाब दिया अच्छा ठीक है फिर लेकिन थोड़ा आराम से बोलो फिर मैं समझ पाऊंगा विक्रांत ने जवाब दिया आराम से वहाँ तुम्हारे पीछे कोई है नैना ने तुरंत ही विक्रांत को बताया बैक मारो जल्दी इसके फेस पर मारना लो। का कहने के किसी तरह एक टांग पर खड़ा था विक्रांत को इस तरह फंसा हुआ देकर तेजिंदर और उसके साथ एक दो और लोग उसकी तरफ बढ़ गए ये लोग मौका देकर विक्रांत को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते थे क्या बता रही हूँ नैना विक्रांत ने एक टांग पर उछलते हुए कहा अरे मैंने फेस पर किक कहने को कहा था लेकिन तुम्हारे किक की हाइट कम थी तुमने तो उसके सीने पर अटैक किया नैना ने कहा अच्छा अपनी बॉडी को फ्लिप करते हुए दूसरे पैर से उसके ऊपर किक मारो अच्छा या विक्रांत ने पूरा जोर लगाया और अपने दूसरे टांग को भी हवा उठाते हुए उस आदमी के फेस पर जोरदार किक झट दिया जिससे उसके साथ ही विक्रांत भी पलट जमीन पर गिर पड़ा लेकिन इसका फायदा यह हुआ की अब उसने विक्रांत की एडी को छोड़ दिया था विक्रांत फुर्ती दिखाते हुए उठ खड़ा हुआ और खड़े होते ही उसने जमीन पर पड़े आदमी के चेहरे पर हॉकी स्टिक की तरह अपना स्टिकार मुंह से, से खून की फिर से अपनी लात फेंकते हुए साइड में खड़े एक आदमी को भी जमीन पर धराशाई कर दिया विक्रांत के खुद मारे हुए कि देखकर खुशी से चैक उठा वो गुरे की तरह अपनी छाती पीटते हुए खुशी बनाने लगा और आराम से नैना ने विक्रांत की पागलपंती देखते हुए उसे आगाह करने की कोशिश की नैना ने तो अपनी तरफ से बहुत जल्दी की लेकिन फिर भी थोड़ी देर हो चुकी थी अब तक विक्रांत के पीछे खड़े एक आदमी ने मेटल के रॉड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था विक्रांत जल्दी से पीछे को मुड़ा फिर भी वो उसे रोक नहीं सका वो बस अपने चेहरे के सामने हाथ लगाते हुए खुद को बचाने की ही कोशिश कर सका जैसे विक्रांत ने अपने चेहरे के सामने हाथ लगाते मेटल के रॉड से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा वैसे ही उसके हाथ पर यह रॉड लैंड कर गई लेकिन अब विक्रांत का पारा बहुत हाई हो चुका था अब वो किसी राक्षस की तरह लड़ने को तैयार बैठा था उसने अपनी दोनों मुट्ठी कसकर बांध ली और उस रॉड वाले आदमी के चेहरे पर कुछ ही सेकंड के भीतर अनगिनत पंच कर डाले विक्रांत के पंच की वजह से उसके चेहरे की रुत बिगड़ चुकी थी यहाँ तक की अब वो ढंग से इंसान भी नहीं दिख रहा था उसका चेहरा खून से लथफ हो चुका था और वो जमीन पर चित्त होकर पड़ गया मारो साले को वहाँ किसी आदमी के मुंह से आवाज़ सुनाई दी और फिर एक साथ कई सारे लोग फिर से विक्रांत की तरफ दौड़ पड़े विक्रांत ने मौका पाते जमीन पर पड़ा हुआ मेटल रोड अपने हाथ में उठा लिया और फिर अंधों की तरह बिना देखे सामने से आ रहे लोगों के ऊपर भाजने लगा कुछ ही सेकंड में उसके इस हमले का रुझान आना शुरू हो गया था और यहाँ चारों तरफ लोग घायल होकर जमीन आरोप गिरने लगे मेटल रोड ऐसी उसने किसी का चेहरा तोड़ रख दिया था तो किसी की टांग बाकी कुछ तो डरके मारे अपनी जान बचा भी भागने लगे थे अब तक तो तेजिंदर और उसके आदमी विक्रांत के साथ बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब ने पागलों की देने लगी। और एक, -एक विक्रांत ने अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहले ही उतार रखी थी इस वक्त वो सिर्फ पैंट पहनकर खड़ा था और उसके हाथ में लोहे का रॉड था इस वक्त अपने गठीले बदन के साथ हाथ में रॉड लिए हुए वो किसी खूंखार शिकारी से कम नहीं लग रहा था तेजिंदर और उसके आदमी तो दूर की बात है बाकी के गाँव वाले भी इस वक्त उसके करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे विक्रांत क्या कर रहे हो तुम तुम ऐसे के और मार्शल आर्ट, ये की तरह लड़के नैरा ने बेहद निराशा भरे लफ्जों में कहा वो इस वक्त अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी सॉरी सॉरी विक्रांत ने तुरंत ही मेटल रोड को जमीन की ओर फेंक दिया और फिर तेजिंदर की तरफ देखते हुए कहा अच्छा आ जाओ आ जाओ आराम से लड़ेंगे नैना के कहते ही विक्रांत ने मेटल रोड को नीचे फेंक दिया था ऐसे में गाँव वालों को अब नैना की अहमियत का एहसास हुआ था उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर यह लड़की विक्रांत की तभी विक्रांत को अचानक से रोड जमीन पर फेंकता देख सभी पड़ गए थे तेजिंदर के आदमियों को एक बार फिर से गलत हो गई थी कि वो अब विक्रांत को आसानी से हरा सकते है इस उम्मीद में उन लोगों ने फिर से विक्रांत के करीब आकर उसे पंगा लेना शुरू कर दिया था लेकिन विक्रांत अब पूरे फॉर्म में आ चुका था महज कुछ सेकंड के भीतर ही उसने एक साथ तीन लोगों को पीटकर बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया था इसके बाद तेजेंद्र का भतीजा जो कि पहले विक्रांत को चैलेंज कर रहा था वो भी विक्रांत के हत्ते चढ़ गया विक्रांत ने अभी उसके मुंह पर एक ही पंच जड़ा था कि वो विक्रांत के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा तुल, तुल छोड़ दो छोड़ दो तुल तुल गई गलती होगी हो इसको इस तरह रोते और गिड़गड़ाते हुए देख विक्रांत ने उसके बालों में हाथ डालते हुए उसे पकड़ लिया और फिर गालों पर जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोल पड़ा अब ये क्या क्या है, क्या है? है? ई दे रही थी और गाँव वालों के मन में विक्रांत को लेकर खौफ भर उठा था उन्हें उम्मीद नहीं थी की विक्रांत कभी इस तरह के आक्रामक रूप में भी दिख सकता है वैसे विक्रांत इसे इतना ज्यादा थप्पड़ नहीं मारने वाला था लेकिन जब उसने विक्रांत को तुल, तुल नाम से पुकारा तो फिर विक्रांत का खून खोल उठा और उसने अपना सारा गुस्सा इसके गाल पर उतार दिया विक्रांत के चट्टान जैसे हाथों से आठ थप्पड़ खाने के बाद तेजेंद्र का भतीजा कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं बचा था वो बस अपना हाथ जोड़े हुए विक्रांत से खुद की रिहाई की भीख मांगता नजर आ रहा था एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लो अब अगर आज के बाद मैंने किसी के मुंह से तुल सुन तु लिया तो फिर देख लेना इससे भी बुरा हाल करूंगा। विक्रांत ने इतना कहते हुए उसका बाल पकड़कर चेहरा रोक लिया अरे काका कहाँ जा रहे हो अभी हिसाब बराबर थोड़ी ना हुआ बेटा जाने दो फोड़ दो तो मुझे मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है तुम्हारे घर वालों से भी कोई शिकायत नहीं है जाने दो मुझे बस मुझे जाने दो तेजिंदर ने अपने दोनों हाथ विक्रांत के आगे जोड़ते हुए कहा किसी बोझ की तरह उसे उठाते हुए सामने बने एक छोटे से मुर्गी के दड़बे की तरफ फेंक दिया दर्द से कराता हुआ तेजिंदर सामने पड़े दड़बे की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर गिर पड़ा और फिर उसके ऊपर सब मुर्गियाँ कूते हुए दड़बे से बाहर की तरफ भागने लगे सभी नजारा देख दंग रह गए अब तक तेजेंदर और उसके साथ वाले सभी लोग इधर उधर घायल होकर पड़े थे उनमें से कुछ तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग भी चुके थे बाकी के बच्चे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे गाँव का एक छोटा सा मैदान इस वक्त किसी बहुत बड़े युद्ध स्थल जैसा नजर आ रहा था आ जैसे विक्रांत ने तेजिंदर को उछाल कर में फेंका तुरंत ही उसकी पत्नी अंदर की तरफ ऐसी चिल्लाते हुए बाहर आ गये उसने अपने दोनों हाथों से एक बड़ा सा पत्थर उठा रखा था लेकिन मजे की बात यह है कि वो इस पत्थर को लेकर ना तो विक्रांत की तरफ भाग रही थी और ना ही नैना की तरफ बल्कि वो इसे लेकर नैना की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी मैं तेरी गाड़ी तोड़ दूंगी इतना कहते हुए नैना की लैंड रोवर की तरफ तेजी से भागी जा रही थी और पागलो क्या विक्रांत चौंक पड़ा वो तेजी से उसकी तरफ झपटा लेकिन शायद उसे अब पकड़ पाना मुश्किल था लेकिन दूसरी तरफ खड़ी नैना ने फुर्ती दिखाते हुए जमीन पर पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठा लिया और फिर इसे उठाकर तेजिंदर की पत्नी की तरफ फेंक दिया डंडा हवा में घूमता हुआ सीधे ही तेजिंदर की पत्नी के सिर में जा लगा और उसके हाथ से पत्थर छूट कर उसके पैर के पंजों पर जाया गिरा वो भी अब जमीन पर गिर पड़ी